मम कामम कामम इमम ईश्वर हमारे कामम काम कामना का पूरा करें भी गौ आदि पशुओं के द्वारा अश्व आदि पशुओं के द्वारा शतको शतक्र तो ईश्वर अनेक का मैं आपकी स्तवामा स्तुति करता हूं अध्य अच्छी बुद्धि से युक्त होकर के घर से प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से किन किन पदार्थों की अपेक्षा करनी चाहिए अथवा ईश्वर के द्वारा हमको क्या क्या उपलब्धिया होती हैं किस रूप में किस स्थिति में हमें क्या पात्रता होनी चाहिए कब मिलती है हमको ईश्वर से ये उपलब्धियां इन सब बातों का इमाम इम कामम आप वह ईश्वर हमारी कामनाओं को पूरा करें। कामनाओं को को पूरा पूरा करें करें ईश्वर क्यों इसमें हेतु स्वामी जी ने नीचे के पंक्ति निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूरा नहीं कर सकता भी ईश्वर से अतिरिक्त दूसरा और किसी का दूसरे का ईश्वर से भिन्न का आत्माएं या कोई भी है परस्पर नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता उसका आपको छोड़कर के दूसरे व अन्य का याचना जो करते हैं। अब जब ऐसी स्थिति है कि कामनाएं कोई किसी की पूरी कर ही नहीं सकता व्यवस्था में अगर कोई किसी से कुछ मांगता है क्या है वो ऐसे मांगने वालों के सारे काम नष्ट हो जाते हैं में हमारा जो जीवन चल रहा है लेकर के कम, काम चलता है या यहाँ वालों से भी चलता है, है कि उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती है जो दूसरों से मांगता है कि कामनाएं ईश्वर से पूरी होती है लेकिन किससे होती है घोड़े से होती है। से किसी की कामनाएं पूरी नहीं होगी एक तो ये बात हो गई और फिर दे क्या चीज रहा है ईश्वर अपने आप को तो दे नहीं रहा है सभी कामनाएं पूरी नहीं होगी पर कुछ कहा है सभी कामनाओं का मतलब है अंतिम सर्वथा संतुष्टि पूर्ण सुख जिससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं होता वो सुख और जिससे हमारा जीवन कृतकृत होता है उस सुख को और दूसरा कोई नहीं दे सकता है ईश्वर के अतिरिक्त इस बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख की तो रहती है ना अपेक्षा दुखी आदमी क्या क्या करेगा आदमी रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है और नहीं है। इस कारण से इतने बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए छोटे स्तर पर बहुत सुख होने चाहिए धन आदमी कितना काम पैसा कमा सकता है आज कुछ भी नहीं है पूंजी वो कितना बड़ा धंधा कर सकता है कितना पैसा अधिकतम कमा सकता है कुछ नहीं कर पाएगा अधिक पैसे के लिए अधिक चाहिए धन आएगा हाँ तो धन आता है ऐसे ही जिसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं है वो कितना विद्वान होगा मोड़ा होगा ज्यादा नहीं हो पाएगा बहुत नहीं पढ़ पाएगा निर्बुदि व्यक्ति पास बहुत बल नहीं है शरीर नहीं है ठीक वो एक हजार दो दंड लगा पाएगा क्या दस हजार दंड लगाएगा वो।, वो कितना बल बढ़ा सकता है पाने के लिए निचला स्तर होना चाहिए आधार निराधार कोई चीज नहीं हुआ कर जो आधार होगा वो छोटा ही होगा ना उससे लक्ष्य से साधन छोटा होता है बस एकाएक विद्वान नहीं होगा पढ़ लिख करके हुआ होगा और दूसरी बात है की जन्म एक ही नहीं होता है भी बनते हैं ना पिछले जन्मों के रहते तो संसार जब उद्भूत हो जाएगा उस विषय का तो थोड़ी मोड़ी सहायता बाहर से से मिलेगी अलंबन तो मिलेगा तो उसके बाद वो औरों से आगे बढ़ जाएगा कालिदास बहुत बड़ा विद्वान नहीं था पढ़ो तो ना एक भी आध्यात्मिक बात नहीं है उसमें अच्छा कहीं नहीं करता वो की तो खूब करता है स्थिति और दूसरी ओर और तो और और उसका वर्णन कैसे करता है कोई अपनी माँ का वर्णन करेगा ऐसे तो बुद्धि है क्या है लौकिक क्षेत्र में था साहित्य क्षेत्र में यानी उपमा का जो प्रयोग किया है ना कालिदास ऐसी कोई नहीं कर पाता है उसकी ये विशेषता है प्रयोग कालिदास जितना दूसरे ने नहीं किया इतना अच्छा बहुत अधिक करता है तत्व का होता है ना वर्णन रामायण में जैसे देखो रामायण में जिन नीतियों का वर्णन है धर्मों का वर्णन है स्वभावों का वर्णन है वो नहीं है इसके ग्रंथ रामायण में इतने वो उपमा नहीं होगा इस तरह के शब्द नहीं है उसमें लेकिन उसका जो तत्व है ना पूरा आदर्श जो स्थापित किया है उसने ऐसा किसने इसका कोई नायक ही नहीं ऐसा सारे गदे घोड़े हैं घोड़े हैं इसके तो छोटे मोटे ही नायक लेकर के किया है ना सारा वर्णन इसने बहुत बड़ी आदर्श नहीं ना उसमें स्थापित है वो जैसे राम का आदर्श स्थापित है ऐसे तो नहीं किया ना इसने किसी को वर्णन तो इसने आज का भी किया है रघुकुल किया है लेकिन उस ढंग से नहीं किया ना जैसे वाल्मीकि ने किया इसके अंदर वो नहीं थी प्रतिभा नहीं तो करता वो आदमी अपनी अंतिम चीज को ही निकालता है हर समय तो ऐसा नहीं हो पाया कालीदास में ठीक साहित्यिक विद्वान थे वो लेकिन जो तत्व तो होता है ना बुद्धि वाला ये नहीं थी बुद्धि तो पढ़ लिख जाता है व्यक्ति उनके थे पहले के संस्कार रहे होंगे तो इस कारण से उद्भूत हो गया तो लेकिन फिर भी बिना पढ़े नहीं होगा कुछ तो ना कुछ तो पढ़ना पढ़ा ही होगा किया होगा अभ्यास और, और अच्छा वो तो ठीक तो है होता है पढ़ने के बारे में ऐसा आता है पानी बिल्कुल गदा था पहले फिर उसको गुरुजी ने खूब चिढ़ाया डांटा फटकारा और लोगों ने भी बहुत किया उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ और उसके बाद फिर उन्होंने अस्टि बना दी तो किया है पुरुषार्थ फिर किया बाद में ऐसा होता है व्यक्ति होता है ना मर जाता है अपना घिसते घिसते बुद्धि फिर भी नहीं होता है उससे कुछ वो उसको पता ही नहीं चलता है क्या करूं मूल बुद्धि नहीं होती उसमें तो कितना भी करेगा थोड़ा ही कमाएगा वो जैसे एक भिखारी है उदाहरण मोटा वाला ले लो वो दिन भर कितना एक कुछ करता है कितना कमा लेगा वो लाख दो लाख तो कभी नहीं कमा सकता है होगा वो एक दो दिन का तो नहीं होगा ना पूरे जीवन में कितना होगा करोड़पति तो नहीं होगा फिर भी वो भी वो और कहीं रखता होगा और कुछ करता होगा ऐसा कुछ और काम से निकालता होगा ऐसे मांग के नहीं ले सकता इतना के कुछ करता जरूर होगा वो केवल भिक्षा में इतना नहीं आएगा किसी बुद्धि के विषय में बल्कि विषय में धन के विषय में भी होता है कि है हमको आधार के रूप में तो अब यहां पर यही कहा गई मुख्य बात थी कि हमारी जो अंतिम होती है कामना अभिलाषा पूरी होती उसके लिए हम दूसरे से आशा नहीं रखें तो चाहिए उसके बिना जीवन ही आगे नहीं बढ़ेगा एक छोटा बालक को अगर माँ बाप के नहीं मिले आश्रय तो जीवित ही नहीं रहेगा वो जीवन ही नहीं चलेगा तो अपेक्षा हमको आपस में तो करनी पड़ती है लेकिन अंतिम कामना नहीं पूरी होगी बस यही है तो उसके लिए हम किसी पर नहीं रखें यानी पूरा का पूरा जीवन पूरी की पूरी शक्ति पूरा पूरा बल केवल यदि संसार में लगाते हैं तो समझो ये विनाश है सारा जीवन किसी ने संसार के पीछे ही लगाया तो केवल रोएगा वो कुछ नहीं होगा पश्चात आप उसको करना ही पड़ेगा मरते मरते चाहे वो विद्या के क्षेत्र में लगा दे लौकिक विद्या के चाहे बल के धन के किसी के पीछे परिवार के किसी के पीछे लगाए यहाँ तक कि समाज राष्ट्र भी अंतिम में उसको पश्चाताप करना होता है जैसे वो चाहता है ना वैसे नहीं होता है ये सब जैसे देखो राष्ट्र के क्षेत्र में गांधी जवाहर या बड़े बड़े जिन्होंने बलिदान तक दिया उनके साथ क्या हुआ राज़ी तो उन्होंने दिला दिया लेकिन राज्य होते होते किसके हाथ में चला गया दूसरे हाथ में चला जाता है ना उसका नहीं रहता है वो तो वो लेकिन सोचा तो कुछ और था उसने अगर ये होगा तो उसकी कामनाएं कुछ थी और अब दूसरे के हाथ में चला गया है तो अपने ढंग से करेगा ना तो उसको फिर क्या लगेगा उसके पास क्या बचा जिस कामनाओं को लेकर के उसने किया था बलिदान वो तो एक तरफ रह गई तो वो भी तो करेगा और क्या करेगा सभी नहीं करे कोई ऐसा नहीं होगा आप कोई भी संगठन करिए तैयार करते करते करते करते ऐसे लोग आते हैं जो अपने मान्यता के विरुद्ध होते हैं और उनको अधिकार देना पड़ता है कल को जाकर के फिर वही विरोधी बनते हैं हटा देते हैं श्रद्धानंद आदि जैसे देखो इनको गुरुदत्त को देखिए इन्होंने खड़े किए संस्था और खड़ा होने के बाद उन्होंने इनको निकाल दिया फिर काले से निकाल दिया। जी को निकाल दिया गुरुदत्त को निकाल दिया ए डी ए बी की शुरुआत उन्होंने की थी और जब ये बनने बनने को हो गई तैयार तो इनको एक तरफ कर दिया उन्होंने हटा दी इनकी मान्यता नहीं मानी धन जब इकट्ठा हो गया तो इन्होंने जैसा कहा था वैसा नहीं माना उन्होंने तो अब उनको क्या बचा होगा तो उसी किसी भी क्षेत्र में आप ये इकट्ठा कीजिए धन कल को जाकर के आपकी शक्ति थोड़ी उसको संभालने लग रहेगी चाबी रहेगी आपके हाथ में क्या वो तो पकड़ना ही पड़ेगा ना किसी को और वो आपके अनुसार नहीं चलेगा उसकी बुद्धि का अलग है अपना हिसाब आप जिस वातावरण में रहे जैसे रहे वो उसमें नहीं रहा है तो उसके संस्कार अलग होंगे उसकी विचारधारा अलग होगी लेकिन विवस्थता है देना तो पड़ेगा और वो चलेगा नहीं आपके अनुकूल क्योंकि उसके संस्कार विचार नहीं है आपके जैसे अनुभव नहीं है उसका वो चलेगा ही नहीं आपके अनुसार वो अपने ढंग से चलेगा तो अब क्या बचता है बचता भी होगा ना नहीं पूरी पूरी हमारे अनुसार कोई करेगा ही नहीं अगला नहीं करता है कि नहीं, नहीं है हम क्योंकि जिस परिस्थिति से ऊपर उठे है ना यहाँ उसके सामने वो परिस्थिति नहीं होती है इस कारण से वो हमारे जैसा नहीं हो पाएगा बदल जाती है स्थितिया तो बदल जाती है तो वो अपने को सहन भी नहीं होती है लगता ही है कि ऐसे कैसे हुआ तो लौकिक स्थितियों में यह होगा ही होगा ये, हो हो ये स्वाभाविक है यहाँ कोई बदला नहीं जा सकता है इसको यही होता है लौकिक अवस्थाओं के लिए या लौकिक किसी व्यक्ति से ये आशा नहीं कर सकते है कि हमारे अनुकूल पूरा चलेगा नहीं चल सकता है वो ये निशेद कर रहा है कि यहाँ मत मांगो किसी से उस चीज की कामना न मत रखो कि मैं तृप्त हो जाऊंगा संतुष्ट होगा ऐसा जो सोचता है वो मूर्ख है उसका सब नष्ट होगा यानी उसकी कामनाएं जो है इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी नहीं रहेंगी पदार्थ हाँ सांसारिक पदार्थ, तो ही। पदार्थ को लक्ष्य उद्देश्य बनाना या केवल लौकिक लोगों पर ही निर्भर रहना ये दोनों ही मूर्खता है साधन साधन दूसरे के लिए अंतिम के लिए लक्ष्य के लिए नहीं लक्ष्य के लिए साधन धन के रूप में रहेगा अंतिम ये नहीं रहेगा लक्ष नहीं लक्ष नहीं रहेगा नहीं ये हो कि यहीं तक हम रह जाएं सारी शक्ति बुद्धि जो है केवल हमारा लोक तक ही रहे सारा जीवन केवल लोक तक ही रहे ईश्वर तक नहीं जाए ना छूने पाए उसको ये दोष है ऐसा नहीं होना चाहिए वो मुक्ति हो गया ना लक्ष्य उसमें साधन रूप में आएगा लेकिन मुक्ति को छोड़ करके अब कहो कि हमको चक्रवर्ती मिल जाए राज चक्रवर्ती राज हमको मिल जाए तो इस ईश्वर नहीं जुड़ा ना इसमें अब चक्रवर्ती राज मिलने पर भी नहीं होगी कामना पूरी सारा जीवन लग जाएगा उसी में और एक दिन हटा दिए जाएंगे आप वहां से आ, हाँ उसी रूप में कहा कि न, पहली बात ये जो थी ना कि आप हमारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं वो किस हेतु से किस स्थिति में यानी अंतिम कामनाओं को हमारी जो कृत किर्ट कृतता जीवन की है वो केवल आप ही पूरा करेंगे दूसरा नहीं करेगा तो अब वो तुलनात्मक हो जाएगा ना एक छोटे पांच रुपया दे रहा है एक सौ रुपया दे रहा है तो किसकी गिनती होगी पांच वाले की तो एक तरफ चली जाएगी ना तो यहां से ठीक है हमारी कामनाएं पूरी होती है लेकिन गिनती नहीं होगी सारी कामनाएं जो कर रहा है अंतिम गिनती उसकी होगी तो लेकिन नीचे का निषेध नहीं होता इससे गिनती ना होने से उसका निषेध नहीं होता है जिसको नहीं गिन रहे हैं तो लौकिक रहेगी तो अपेक्ष साधन तो रहेंगे इस रूप में पर गिनती नहीं आएगी ईश्वर ही आएगा इसमें इसलिए कहा आप हमारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले लेकिन कैसे कैसे करेंगे ये दोनों बातें बताइए गौ के द्वारा और अश्व के द्वारा ये साधनों के दो क्या है? हैं प्रतिनिधि हैं गाय से मतलब है यह हमारे जो स्थिर साधन हैं गाड़ी जो मिलता है ये स्थिर रूप में जहां भी हैं जैसे हैं वहीं के लिए है दो तरह के होगा ना एक हमको आना जाना भी पड़ता है ना दूसरी जगह आना जाना ये एक अलग क्रिया ये भी जरूरी होता है और एक जगह रहना भी पड़ता है तो तो तो के हमारा जीवन चलता है ना एक तो एक जगह रह करके और फिर एक दूसरी जगह आना जाना भी तो पड़ता है ना तो दो तरह की अपेक्षाएं हो गई एक तो हमको गाड़ी घोड़ा चाहिए गाड़ी चाहिए ये कह लो घोड़ा मतलब गाड़ी अब गाड़ी वो जानवर वाला भी हो सकता है और ये पदार्थ लोहे वाला भी हो सकता है बिजली वाला भी हो सकता है कोई भी जो है गमनागम के साधन ये उतने ही अनिवार्य हैं जितना घर है घर के भी जीवन नहीं चलेगा और यान के बिना भी, भी नहीं चलेगा है जाएगा ये तो ठीक है आ जाएगा लेकिन न, अलग से धन जो ले रहा है ना ही ले रहा है अभी तो, तो गाय से तो क्या होता है अपना जीवन चलता है खाना पीना जितना होता है उसका प्रतिनिधि गाय है जैसे यज करते हैं अब घी तो चाहिए इसके लिए जरूरी होता है ऐसे मिलेगी अब खाना पीना जो होगा शरीर स्वस्थ होगा गोबर आदि जो भी ले लीजिए एक हमारे हुआ ये स्थिर साधन एक जगह रह करके जिससे कामनाएं पूरी होती है अपेक्षाएं और दूसरा कि एक जगह रहते रहते केवल नहीं होगी सारी जाना ही पड़ेगा एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह करना ही पड़ता है ए, एक जगह की चीज दूसरी जगह जाएगी यहाँ खेत में जितना अनाज उपजा यही तो नहीं रख सकते सारा दूसरी जगह डालना ही पड़ेगा ले जाके और जितनी हमको जो दूसरी अनाज चाहिए सारा यहाँ नहीं उपजा उसको दूसरे जगह से लाना ही पड़ेगा तो ऐसी अपेक्षाएं एक, एक दूसरे से स्थानों से पूरी होती है तो उसके लिए वाहन चाहिए फिर तो वाहन का प्रतिनिधि अश्व है अश्व गतो असुंग व्याप्तो इनसे बनता है बनता है ये हाँ तो रास्ते को व्याप्त कर लेता है पार करता है उसको अश्व कहते हैं अभी रास्ता पार करता है कराता है और यान भी रास्ते पार करते कराते हैं इसलिए उससे इन्होंने सब कुछ ले लिया अस का मतलब होता है विज्ञान गमना गमन का जो विज्ञान चीजें आ जाएंगी फिर और गाय का मतलब होगा इंद्रियां और उत्तम पदार्थ जितने भी हैं श्रेष्ठ पशु आदि प्रकार के साधनों के द्वारा ईश्वर से हमारी कामनाए पूरी होती पृथ्वी को भी बोलते हैं इंद्रिय को भी बोलते हैं और ईश्वर केवल गाय का नहीं है वाची हमारे हमारे जो साधन है, वाची है तो हमारे साधन हैं उसका दोनों तो दो ही तरह के होंगे ना एक स्थिर होंगे एक चलन वाले होंगे चलायमान होंगे दो तरह के साधन होंगे तो दो प्रकार के साधनों को ईश्वर हमको देते हैं गाय आदि के रूप में देते हैं और अश्वाधि के रूप में वो हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं और इसके बाद फिर है शतको कहा रहा है व्यक्ति साधन निठल्ला नहीं है वो एक तो वो होता है ना कि अब तुम्हें किसी काम का नहीं रहा तो किसी को उत्तराधिकारी बना देता हूं वो हमारा काम करेगा है ना दूसरे को व्यक्ति जो अपने आप चालू पुर्जा व्यक्ति है कामधाम कर रहा है वो दूसरे को नहीं देता है ना कुछ जल्दी समझता हूं तो क्यों दूंगा ये होता है ना अपने में तो मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है वो नहीं देता है वो तब देता है जब स्वयं निकम्मा हो जाता है ताकि अब मेरा काम करेगा ये तो उसका कह रहा है कि ऐसा नहीं है वो वो पूरा कर्मठ है अभी अनंत प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ है शतक्रत हो पूरी तरह से क्रियाशील है निष्क्रिय नहीं है ऐसा नहीं है कि वो खाली हो गया उसके पास था इकट्ठा अब दे दिया है अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा नहीं वो समर्थ है स्वयं भी उपार्जन में ऐसी स्थिति में भी देना चाहिए ये जो प्रवृत्ति होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंतिम में देंगे जा करके तब भी हमें देना चाहिए जैसे ईश्वर हमको समर्थ स्थिति में ही देता है वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए या अपने आप असमर्थ हो जाने पर उसके पास पड़ी थी चीज इस दृष्टि से नहीं देता है वो तो अब इसमें क्या है दाता की श्रेष्ठता है एक तो धन इतना कुछ दिया लेकिन धन देने के बाद वो दाता की विशेषता क्या है ऐसी स्थिति में दे रहा है जैसे देता है तो वो अपना काम निकालने के लिए देता है ना जब तक हम उस बात को नहीं लिया है यहाँ यहाँ लिया है जो देता है अंततः किसी को उत्तराधिकार दे देते हैं हम तो हम कब तब देते है कि मैं मर जाऊंगा तब इसका हो जाएगा स्थितियों में देता है ना देने वाला यहां की प्रवृत्ति कैसी है और इसकी कैसी है दोनों में अंतर है। जो हमारी लौकिक जो प्रवृत्ति होती है उसमें होते कि अब हम नहीं कर पाए रहे हैं समर्थ नहीं है अब हम दूसरे को देंगे क्या निषेध कर रहा है कि ऐसा नहीं है उसका दान वो ऐसे जैसे बहुत कमाने वाला व्यक्ति पुरस्ार्थी व्यक्ति मान लो किसी को दे रहा है कुछ यानी अपने को ही इस चीज की जरूरत है और अब हम दे देते हैं किसी को तो वो श्रेष्ठ स्थिति है ना इसमें अब क्या होगा कि अगर हम समर्थ हैं और दे रहे हैं तो उससे अपेक्षा वाली बुद्धि नहीं बनती हमारी व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति है वही यदि दे रहा है ना तो उससे लेने की नहीं बनेगी प्रवृत्ति उसकी लेना नहीं चाहेगा रहा है हमारे पास तो हो ही रहा है इतना तो अब क्या होगा देने में प्राय व्यक्ति बांध लेता है कोई भी जो किसी को देता है वो कुछ ना कुछ अपेक्षा रख के देता है कि मेरा कोई ना कोई काम करेगा ये कल को ये सम्मान देगा कृतज्ञ रहेगा या फिर मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगा या कोई काम और कराना होगा तो करा लूंगा ऐसी परिस्थितियों को वो रख करके देता है मनोवृत्ति ये होती है हैं वो महाकंजूस होते हैं तो उनकी बात तो कहते तो डर लगता है कि मैंने दे दिया तो मेरा क्या होगा अब पता है कि कोई नहीं पूछने वाला है तो कम से कम इसी नाम से व्यक्ति चिपका हुआ होता है तो उसको खतरा रहता है डर रहता है तो ऐसे दूसरे में भी होता है ये तो एक उदाहरण सा हो सकता हमारी प्रवृत्ति अपनी देखो ना जो चीज अपने काम में दिन भर आ रही है उसको कभी देना चाहते है क्या हाँ ये सुस्वामी संबंध है ना ये सुस्वामी संबंध से हम उसको नहीं हटाना चाहते अपने से और दूसरे ऊपर अधिकार करने की प्रवृत्ति इसलिए हम नहीं देते हैं असमर्थ हुए बिना उसका निषेध यहाँ पर किया हुआ है कि ऐसा नहीं है वो जैसे हम समझते हैं ना देने वाले को ऐसा नहीं है वो बहुत अधिक श्रेष्ठ है मतलब इतना पूरा समर्थ है वो कहीं से चुरा के नहीं दिया उठा के नहीं दिया ना उसके पास पड़ा था अब सामान बेकार होगा ऐसी स्थिति में भी नहीं दिया उसने पूरे समर्थ अवस्था में देने वाला इसलिए जो प्रार्थना की जा रही शतक कर असंख्यात कर्मों के करने वाले हैं और अब आपने हमको दिया है ये सब तो अब इस स्थिति में क्या बन जाता है अपना कर्तव्य दायित्व जो बनता है कि हम आपकी स्वाध्य बुद्धि से सद्बुद्धि के द्वारा यानी पूर्वक हम आपकी उपासना करते हैं बुद्धि पूर्वक का मतलब होता है किसी चीज को जान लिया पहले और उसका अब व्यवहार में उपयोग करना इसका नाम है बुद्धिपूर्वक तो पहले बुद्धि में ज्ञान में आई अब उसका उपयोग शुरू होगा इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता हर जगह यही नियम लागू होगा कोई भी काम जहां भी कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक यदि है तो पहले आपने जाना उसको यानी ज्ञान में आना चाहिए जैसे यहां शमिदा लगा रहे हैं तो संविधा आपने यही फेंक दी उसमें तो फेंकने के पीछे क्या कारण रहा आपने ये पूरा नहीं लगाया कि कहाँ इसको बैठना चाहिए किस अनुपात में आना चाहिए प्रयोजन इसका क्या है ये सब कुछ नहीं सोचा है आपने इतने सोचा है कि जल जाएगी लकड़ी डाल देते हैं इसमें तो अब क्या होगा वो नहीं बैठेगी ठीक जगह में तो इसको बुद्धिपूर्वक नहीं कहेंगे और इससे क्या होगा कि उसका जो परिणाम आना चाहिए ना वो नहीं आएगा तो परिणाम आना यानी जहां से आरंभ करते हैं उसका कुछ ना कुछ अंत होता है परिणाम होता है तो दोनों जिसमें का जिसमें समन्वय कर दिया जाता है वो बुद्धिपूर्वक हो जाता है आरंभ से लेकर के अंत तक जहां सोच लिया आपने वो कम बुद्धिपूर्वक हो गया अगर उल्टा होता है तो नहीं पूरा देखा आपने जैसे बीज बनाया ईश्वर ने तो उसने बीज से बीज होना है इसको बीज के समय अगला बीज तो नहीं रहता है ना लेकिन अगर उसकी बुद्धि में नहीं होता किसको फिर से बीज के रूप में परिवर्तित होना है तो नहीं बनता ना पदार्थ वो तो सारा देखा ना पूर्वा पर जितना हो गया अब उसने बनाया है तो ये कर्म बुद्धि पूर्वक है ऐसे नहीं हो गया है ही बुद्धिपूर्वक नहीं हो तो परिणाम वो नहीं आता है दोबारा तो जहां जहां परिणाम ठीक आ रहा है वो वो कर्म बुद्धिपूर्वक है तो यहां भी यही है बुद्धिपूर्वक का अभिप्राय कि आपने इस स्थिति में दिया है और इस प्रयोजन से दिया है आप इस अवस्था में देते हैं और अपनी फिर भी दिखनी चाहिए मेरी अपेक्षाएं कितनी है मान लो अब ईश्वर से मान लो ये चीजें हमको नहीं मिले तो क्या होगा कुछ नहीं देता हम रहते अपना प्रकृति से भी अलग करके देखो वहां से गिनती करो कि कुछ नहीं देता उस तू तो कहा रहते कैसे रहते नहीं है ना कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं था था ही नहीं समझो होकर के भी नहीं थे हम तो उसमें फिर देखो तुलना कि हमको यहाँ तक ले आया देकर करके तो कितना उपकार हुआ उसका और उस स्थिति में दिया है जबकि हमारी अपेक्षा भी नहीं थी हमको कुछ पता भी नहीं था कि हमें चाहिए मांग भी नहीं सकते थे ना एक छोटा बच्चा होता है उसको भूख लगती है लेकिन वो बोल नहीं सकता है ना मुझे रोटी चाहिए दूध चाहिए कुछ भी चाहिए छोटे बच्चे को पालना बहुत कठिन होता है और रोटी चाहिए ये नहीं मांगता है ना वही इतना लेना है कि एक छोटा बच्चा जैसे आपको नहीं बता सकता कुछ एक बड़ा बच्चा होता है उसके दोनों की तुलना करो जो यानी रोटी पानी मांग सकता है मुझे भूख लग गई प्यास लग गई उसकी स्थिति और एक मांग ही नहीं सकता है तो अब रक्षक के लिए दोनों में कौन अधिक योग्य होगा रक्षा करने वाला कौन होगा अधिक बुद्धिमान महाने वाले उसकी भी कर दे वो ही दोगा ना उसकी भावनाओं को अपेक्षाओं को यही समझ रहा है, कि ये तो वो उसके लिए अधिक है ना वो योग्य है या जिसी को होता है, पत, पता होता है है पता उसके उसकी एक एक चेष्टा जानती है वो तभी नहीं तो मर जाएगा बच्चा तो हां दूसरे नहीं कर सकते पिता नहीं कर सकता इतना जितनी माँ कर लेती है तो उसकी सारी स्थितियों को पता होता है तो अब जैसे कि माता पिता बच्चे की वो उस स्थिति में पालन करते हैं जहां कि वो ना करे तो मर ही जाएगा इसलिए वो उसको कृतज्ञ होना होगा तो ऐसे अब कृतज्ञ क्यों होना चाहिए इसके लिए कि वहां आप इसको समझेंगे अभी आप जैसे यहां बैठे हुए हैं आप और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे क्या होगा करना होगा और कोई आदमी आपके लिए दो लाख की एफ बना देता है सोच रहा है वो ये बना दिया तो आपको वो पकड़ा देता है ला करके उपकार तो मानेंगे उसका ये देके बगा देंगे कि मैंने तो मांगा नहीं था होते हैं ना कृतज होते हैं आपको यात्रा में कोई दो रुपये का वो दे देता है चिक्का टिकट खरीदते समय खुला नहीं होता है वो कहता है ले आओ नहीं तो नहीं दूंगा टिकट और एक रुपया वो दे देता है बगल वाला तो वो कितना याद रखते हैं उसको तो ऐसी स्थिति में कितना हमको हमारी बुद्धि बनती है उसके प्रति कृतज्ञता होती है तो बिल्कुल अर्थात हम असमर्थ हैं जहा वहां यदि कोई देता है तो उसके प्रति हमारी स्वाभाविक कृतज्ञता होती है तो अब ये देखो दो रुपया देने पर भी इतना होता है तो उसने कितना दिया है कितना गुना है और दिया है और उस अवस्था में जहां मांग भी नहीं सकते थे अपेक्षा है लेकिन मांग नहीं सकते बच्ची वाली जैसी स्थिति है अपेक्षा है लेकिन वो बता नहीं सकता रोग तो अपने को है लेकिन चिकित्सक से बता नहीं सकते कि मुझे क्या हो रहा है अब वो ठीक कर देता है तब कैसा होगा तो ये वाली अवस्था है कि हम आत्मा तो मांग भी नहीं सकता कि मुझे ये ये चीजें दो प्रार्थना तो कम प्रार्थना भी तो उसने सिखाया है ना ये? ये ये मांगो ऐसे मांगो करके हमको तो मांगना भी नहीं आता है तो मांगना भी सिखाया और दिया भी उसने तो कितना बड़ा उसका उपकार है तो इन चीजों को समझ कर मांग आ, मांगना ये बुद्धिमत्ता है आप हमारी इस अवस्था में सहायता करते हैं और इन इन वस्तुओं की सहायता करते हैं ये दोनों का जो पूर्वापर समन्वय है यही क्या है बुद्धि है स्वाध्य अभी हमारी स्वाध्य बुद्धि नहीं है शरीर भी दिया सारा संसार दिया लेकिन हम कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं ना उसके क्यों नहीं हो रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि दिया है उसने और नहीं पता होने के अगर मान नहीं रहे हैं हाँ यहां कोई यह हमको दो रुपया देता है तो यहाँ तो लगता है कि इसने दिया है हमें तो यहाँ तो हम मानते हैं उसको वही यानी कि जो हमारी मांगने पर यानी हमको जान अवस्था में देता है ना तब तो हम मानते हैं कि दिया है लेकिन जो जानते हुए नहीं देता है उसको मानते ही नहीं कि दिया है मां बाप की संपत्ति को हम नहीं देते हैं ना महत्व अपने हाथ से जो कमाते हैं उसको कहते हैं ये मेरा है उससे अधिक माँ बाप से मिलता है पर उसको कहते हैं ये तो तेरा दायित्व दे दिया है तूने तो और क्या करते तुम अपने हाथ से पांच रुपए भी कमाते हैं तो उसको रखते हैं संभाल करके मैंने कमाया माँ बाप से जो मिलता है उसको भी हम इतना महत्व तो नहीं देते हैं जितना अपनी कमाई का देते हैं ना अपने हाथ से हमको पांच रुपया ही अगर कमाया तो उसका महत्व हम समझते हैं और हजार रुपया मिला माँ बाप से तो उसको नहीं समझते हैं तो इसी गुना से ईश्वर का भी यह है, करते हैं उपेक्षा ऐसा नहीं।, नहीं कारण है कारण है कि जिससे हमारी तृप्ति होती है वो महत्वपूर्ण है जिससे जितनी हमारी अधिक अपेक्षाएं पूरी हो रही है ना वो उतना महत्वपूर्ण है लगना लगना वो पीछे आई थी ना बात अनुभूति प्रमाण नहीं होती है कोई चीज आपको क्या लग रही है इसका कोई मोल नहीं है वास्तविकता होनी चाहिए हाँ कितना मिला है कितना महत्वपूर्ण दिया हुआ है वो है बड़ी चीज तो ईश्वर ने जीवन दिया शरीर आदि दिया भले ही नहीं हो रहा है हमको अनुभव लेकिन मानना पड़ेगा दिया है उसने तो बुद्धि बनानी पड़ेगी अभी ये बुद्धि नहीं है स्वाध्य बुद्धि नहीं है इसमें बता रहा है कि देखो ये बनाओ प्रार्थना यदि करें हम ईश्वर से तो बुद्धि पूर्वक करें यानी उनके दिए उपकारों को समझने का प्रयास करें जो जो भाग हमारे में अभी नहीं है उस उसको हमें फिर करना चाहिए योग्यता बनानी चाहिए समझना चाहिए यही इसका अभिप्राय है